مرتبہ کا قصصہ ہے ایک دور دراز گاؤں दो دو حنرمند کاریگر رہتے تھے ان کا نام تھا جیمز اور बहुत وہ بہت اچھے دوست تھے اور ان کا پسندیدہ کام تھا مٹی سی تراش کر نایاب چیزیں بنانا انہوں نے بنایے کھلونی کھڑے برتن چمچ کانٹی اور ساتھی بہت کچھ پھر کیونکہ یہ چھوٹا जेम्स और एलेक्स को अपने काम से बहुत कम आमदनी होती थी ज्यादा कीमत अदा करने की लोगों की हैसियत नहीं थी पर जेम्स और एलेक्स ने कभी शिकवा नहीं किया बुलंद आवाज में तो बिल्कुल नहीं जेम्स सीखो एक मर्तबा एक ही चीज पर मुर्तकज रहना तुम्हें अपनी काबिलियत का इल्म होना चाहिए नहीं मैं ठीक हूँ मैं ये कर सकता हूँ हमें और चीजें तराशनी होगी और ज्यादा दौलत कमाने के लिए एक मर्तबा जब मैं कल का बकाया काम मुकम्मल करलूँ तो मैं उन नए ऑर्डर को शुरू करूँगा जो आज आए हैं मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ मेरे दोस्त लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा अगर तुम एलेक्स इरादे का पक्का और मूर्तकिस फनकार था। हर मर्तबा जब वो कोई शेह बनाने के लिए उठाता तो उसे पहुंचाने के लिए वो वक्त पर उसे मुकम्मल करता। इसीलिए वो एक वक्त पर एक ही काम करता। ये बात उसके लिए मददगार होती कि जो काम उसके सुपुर्द है उस पर वो मूर्तकिस रह सके और वक्त पर काम मुकम्मल क वो एक साथ बहुत सी काम ले लेता और कभी उन्हें वक्त पर नहीं पहुंचा पाता। एक मर्तबा कुछ सैलानी उनके गांव में आए। ओ, वाह! ये हाथी तो नायाब लगता है। इसकी कीमत क्या है? आ, इसकी होंगी चांदी के दो सिक्के। क्या? बस इतना ही? तुम्हारे ख्याल से इस चीज़ के लिए इतनी कम कीमत लगाना क्या जायज़ ह यहां के गांव वाले ज्यादा दे नहीं सकते पर मैं उससे ज्यादा आपसे ले नहीं सकता जो उनसे लेता हूं मुझे तुम्हारी ईमानदारी पसंद आई पर तुम्हें अपने हुनर के लिए यहां माकूल कीमत नहीं मिल रही इस रेगिस्तान के उस पार एक बहुत बड़ा शहर है तुम अपनी दस्तकारी वहां बेचने के लिए क्यों नहीं ले जाते वहां लोग यकीन तुम्हारे हुनर के लिए ज्यादा कीमत मुहैया कराएंगे तुम्हें ज्यादा मुनाफा होगा ओह यह बात है क्या मैं यकीन इसके बारे में सोचूंगा शुक्रिया उस लड़की ने दो चांदी के सिक्के दिए और हाथी खरीद लिया। उस रात, जेम्स, तुम थके हुए लग रहे हो। आ, मैं दो रातों से सोया नहीं। मैंने अपना सारा काम खत्म कर लिया है। मुझे अब बहुत बढ़िया लग रहा है। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। सुनो, तुम्हारे ख्याल से क्या हमें अपनी दस्तकारी के नमूने ब मैं इस बाबत तुमसे इत्तिफाक रखता हूँ। शायद तुम सही हो, पर ये एक बहुत बड़ा रेगिस्तान है। हम इसे कैसे पार करेंगे? मैंने काफिले देखे हैं, हर कुछ दिन बाद जो रेगिस्तान को पार करते हैं। वहां बहुत से ऊंट और गाड़ियाँ होती हैं। असल में एक काफिला तो कल भी जाने वाला है। हम उनके स शायद मुझे एक खूबसूरत दुलन्द भी नसीब हो जाए और मैं वहाँ हमेशा पूर्ण सुकून रह सकूँ किसे पता <laughs> ये सच है अब तुम आराम करो और अच्छे से आराम करो तुम्हें अपनी नींद मुकम्मल करने की ज़रूरत है हम कल सुबह काफिले के साथ रवाना हो जाएंगे उस रात जेम्स और एलेक्स सुकून से सोए अगली सुबह उ ये एक बहुत लंबा सफर होने वाला था और उन्हें इसके लिए मुस्तैद होना चाहिए था सफर जोर उम्मीद के साथ शुरू हुआ जेम्स और एलेक्स पुर उम्मीद थे और वो बड़े शहर में अपना मुस्तकबिल आजमाने के लिए जोश से भरे थे उन्होंने गफ्तगू की कि वे कैसे और ज्यादा दौलत कमा सकते हैं नए हुनर ये सफर कुछ दिनों तक चलता रहा पर तपती धूप ना काबिले बर्दाश्त थी ये क्या हो रहा है क्या हमेशा इतनी ही गर्मी होती है मेरे श्वास से तो नहीं आ, मुझे पानी चाहिए हम बहुत सा पानी ले आए थे पर वो अब खत्म हो रहा है आ, ये क्या ये गर्मी हमारा सफर बहुत ही दुश्वार बना रही है जेम्स। आ, सही कहा। और हमारा पानी भी खत्म हो रहा है। बात ये थी कि ये घड़े जो मुसाफिर साथ लाए थे, वे मिट्टी के बने थे, और अचानक गर्माईश के बढ़ जाने से ये घड़े और ज्यादा पानी जस्प करने लगे थे। हम कैसे जिएंगे अगर सारा पानी खत्म हो जाएगा? अभी भी � हम क्यों ना पानी तलाशने के लिए खुदाई शुरू करें? ओ हाँ, मुझे यकीन है अगर हम काफी गहरा खोदेंगे तो हमें कहीं ना कहीं पानी तो मिल ही जाएगा। ये सही है। चलो एक जगह का इंतखाब करें और वहां खोदना शुरू करें। लोग अपनी उंटों को वहाँ ले गए और एक जगह पर रुक गए। या तुम्हें यकीन है हमें यहां पानी वक्त गुसरता गया पर पानी का कोई नामों निशान नहीं था। मैंने तुमसे कहा था, ये फिजूल है। एक रेगिस्तान में पानी ढूंढना ना है। देखो ये मुश्किल है, जेम्स, लेकिन ना नहीं है। हमें बस काम जारी रखना होगा। आहिस्ता आहिस्ता एक-एक करके मुसाफिर खुदाई छोड़ने लगे। वो सब � कुछ देर बाद मैं तुम्हारी मदद करूंगा ठीक है मुझे कुछ देर आराम करने दो ओह जेम्स मैं बहुत थक गया हूँ शायद हमें कुछ देर रुकना चाहिए तुम जाओ और कुछ देर आराम कर लो मैं कुछ देर और खोदूंगा एलेक्स वापस अपनी गाड़ी पर गया और आराम करने के लिए लेट गया फौरन ही तब्बी धूप और ज कुछ देर के बाद एक मुसाफिर जेम्स के पास आया। हे, hey, तुम ताकतवर लगते हो। तुम बिना रुके इसे करते रहे हो। पर तुम्हें हकीकत बताऊं, मेरे ख्याल से हम अपना वक्त जाया कर रहे हैं। क्या मायने है तुम्हारे? मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई पानी है। मुझे एक जगह मालूम है जहाँ यकीनन हमें पानी मिल जाए मुसाफिर ने वो जगह खोदने के लिए जेम्स को दिखाई और खुद गाड़ी में आराम करने के लिए चला गया। जेम्स ने कुछ फुट गहरा खोदा पर उसे पानी नहीं मिला। कुछ देर के बाद एक और मुसाफिर उसके पास आया। हे, तुम्हें यहां किसने खोदने के लिए कहा? क्या तुम अहमखो? ठीक वहाँ पर वो जगह है जहाँ पर हमें बस उसी तरह जेम्स ने अपना फावड़ा उठाया और कुछ फुट के फासले पर एक गड्ढा खोदने चल पड़ा। फिर से उसने अभी कुछ फुट खोदा ही था। ये एक और मुसाफिर ने उसे एक और जगह के बारे में इत्तला दी, जिसमें शर्तियाँ नीचे पानी था। ये कई घंटों तक चलता रहा। जमीन गड्ढों से भर गई थी और उनमे� पानी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं ये मुसाफिर मुझे मशवरा देते रहे कि मुझे पानी कहां मिलेगा मैंने जमीन में इतने सारे गड्ढे खोद दिए पर वहाँ एक बूंद भी पानी नहीं है मैं इसी के बारे में फिक्रमंद था क्या तुम्हें इल्म है मेरे दोस्त कि तुमने कितना वक्त और मशक्कत जाया कर दी है अगर तुमने अपनी सारी कोशिशें एक ही जगह पर की होती, तुम सब की नहीं सुन सकते, मेरे दोस्त। ऐसे तुम अपना ध्यान भटका सकते हो। तुमने सही कहा। मैंने अपना ध्यान भटका दिया। मुझे एक ही जगह पर खोदते रहना चाहिए था। एलेक्स ने सबको बुलाया और सबसे कहा कि उसी जगह खोदो, जहां उन सबने शुरुआत की � सब ने पानी पिया और अपने खाली खड़े धर लिए। काफिला दो दिनों में बड़े शहर पहुंच गया। जैसे कि उम्मीद थी, जेम्स और एलेक्स ने अपने हुनर से बहुत अच्छा पैसा कमाया। उनकी तारीफ की गई और उनकी कोशिशों की भी तारीफ हुई। वो जल्दी ही दालातमंद हो गए और उन्होंने और अधिक दस्तकारों को क और अब ये मुमालिक और गैर मुमालिक दोनों जगहों पर बिकती। जेम्स ने एक बहुत ही अहम सबक सीख लिया था। ये सब इसीले हुआ क्योंकि मैंने एक ही वक्त में एक ही जगह पर तवज्जो दी और अपने मृत किस से हटा नहीं।